दोस्तों सोचिए एक बीज अगर आम का है तो उससे आम का पेड़ ही उगेगा और अगर कीकर का है तो वो चुभने वाले कांटे ही देगा इंसान भी अपनी सोच के बीज से अपनी शख्सियत और ज़िंदगी बनाता है जेम्स एलेन कहते हैं कि इंसान अपने thoughts का ही नतीजा होता है आप जिस तरह सोचते हो वैसे ही आप बनते हो अगर आ लेकिन अगर आपके thoughts उलझे हुए, negative, ये self doubt से भरे हुए हैं, तो आपकी जिंदगी भी उतनी ही उलझी और कमजोर होगी। एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं इसे। मान लीजिए एक बंदा हमेशा ये सोचता है कि मैं तो unlucky हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। धीरे-धीरे ये सोच उसकी personality में उतर जाती है, उसका confidence गिरता है, वो हर दूसरी तरफ एक बंदा हमेशा ये सोचता है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेटर हो सकता हूं। वो छोटी-छोटी गलतियों से सीखता है, हर चांस को ग्रैब करता है और धीरे-धीरे सक्सेस उसकी रियलिटी बन जाती है। जेम्स एलन इसको एक यूनिवर्सल लॉ समझते हैं। As a man thinketh in his heart, so is he। मतलब दिल से जो सोचोगे, वही बन और आपका behavior सब thoughts की reflection होते हैं। अगर आप अंदर से pure और constructive सोच रखते हो, तो लोग आपको एक strong, balanced और trustworthy इंसान समझेंगे। अगर आप अंदर से jealous, fearful या dishonest हो, तो ये चीज बाहर की दुनिया जरूर देख लेगी। असल lesson ये है, कि अगर आप अपनी जिंदगी � अगले चाप्टर में हम समझेंगे Effect of Thought on Circumstances, यानि कैसे हमारी सोच हमारे आसपास के हालात और जिन्दगी के रिजल्ट्स को शेप करती है।